मोतेवा नमो भगवते नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवा श्री चैतन्य भागवत का प्रथम श्लोक ये है अजानुंबित भुजो कनकावता तो संकर्त नैक पितरो कमलायताक्षो विश्वभरों दीज बरो युग धर्म फादो वंदे जगत प्रियो श्री वृंदावन ठाकुर जो श्री चैतन्य भागवत के लेखक है इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों की वंदना करते प्रशंसा करते अजानुलंबित भूजो इनके भुजाओं तो जानु तक लंबा है लंबा है जानो क्या बोलते साधारण हिंदी में जाम जाम जांग तक इतना देर के ये महापुरुषों का एक लक्षण है इनके पाँव बहुत ही लंबा है अचान लंबे से भूजो कनका और उनके अंग खी खन सोना जैसे खनक संकीर्तन आई के पितर भी दोनों संकीर्तन के पिता है संकीर्तन आई के पितर कमलायताक्ष <coughs> और उनके अंकों कमल फल जैसे सुंदर है अथवा कमल फूल ओके आंखों जैसे सुंदर विश्वम्ब चैचन्य महाप्रभु का नाम है विश्वम्ब इस नाम का अर्थ है जो विश्व के पालनकारी है तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद दोनों विश्वम्बर है द्विजर चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, प्रभु दोनों सचिदानंदमाय भौतिक संसार के परे होते हुए भी इस भौतिक संसार में आए हैं और दोनों द्विज अर्थात ब्राह्मण का कुल में जन्म लिया थे इसलिए उनका नाम है द्विजवार। वार इस प्रसंग में वार शब्द का मतलब श्रेष्ठ तो द्विज जाति में श्रेष्ठ चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु द्विजर युग धर्म पालक और वे युग धर्म हरिनाम संकर्तन के पालक है मैं वंदना करता हूं जगत प्रिया करो वे जगत की प्रिया है और दोनों करुणा के अवतार है करुणा अवधारो और आ तो वो प्रथम श्लोक है श्री चैतन्य भागवत न चैतन्य भागवत चैतन्य चर चम्र से महान रचना है चैतन्य महाप्रभु की लीला का वर्णन उसमें है विशेष विशेषकर चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु की लीला का प्रथम भाग गृह गृहस्य लीला का वर्णन है और उनका संन्यास लेने के पश्चात थोड़ा वर्णन है विशेषकर चैचन्य चार्य में इनकी गृह त्याग करने के पश्चात लीला जो किए हैं उसका वर्णन है और विशेषकर चैतन्य महाप्रभु का प्रेम भाव का वर्णन है और गौडत्व चैतन्य चार्य चाम्रत में है तो इस मंगलाचरण चैतन्य चर्चा में प्रथम श्लोक है वंदे गुरु ईश तत्प्रकाशां ईशाईशावतारका कृष्ण चैतन्य संयक अनुवाद में समस्त भगवत भक्तों भगवान के अवतारों उनके पूर्ण अंशों उनकी शक्तियों तथा स्वयं आदि भगवान श्रीकृष्ण चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूं द्वितीय श्लोक वंदे कृष्ण चैतन्य नित्यानंदाओ सहोदिताओ गोडो दुष्पन्ताओ चित्रौथमो नुद मैं सूर्य तथा चंद्रमा के समान श्री कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद दोनों को सादर नमस्कार करता हूँ वे गौर के क्षितिज पर अज्ञान के अंधकार को दूर करने तथा आश्चर्यजनक रूप से सबको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए एक साथ उदाय हुए हे तीन नम श्लोक चैतन्य महाप्रभु की प्रशंसा में ब्रह्म फनषदीअप्य थनुभा या आत्मथ यामीष विभव षडश्वार्य पूर्ण यहा भगवान्स्वय न चैतन्यागति परमेह अनुवाद जिससे उपनिषदों में निर्विशेष ब्रह्मा ब्रह्मा कहा गया है व उनके शरीर का तेज मात्र है और जो भगवान अंतर्यामी परमात्मा के रूप में जाने जाते हैं वे उनके अंश मात्र है भगवान चैतन्य चहुम ऐश्वर्यों से युक्त स्वयं भगवान कृष्ण है वे परम सत्य है और कोई भी अन्य सत्य न तो उससे बड़ा है न उसके तुल्य है नेक्स्ट hmm. चतुर्थ श्लोक अनारृथ चरिंग चिरात करुण कलौ सामतज्वलर साभक्तिश्रिय हरिस्फुरठ सुंदरती्युकदंब संदीप सदा हृदय कंदर स्फुरु वह शचिनंदन श्रीमती देवी के के नाम से विख्यात वे महाप्रभु आपके हृदय की गहराई में, में दिव्य रूप से विराजमान हो नहीं होघालय सोने की आभा से दीप्त वे युग में आपने आहित्व की कृपा से अपने सेवा के अत्यंत उत्कृष्ट तथा दीप्त आध्यात्मिक राष्ट्र के ज्ञान को जिससे इसके पूर्व अन्य किसी था ने प्रदान नहीं किया था प्रदान करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं राधा कृष्ण प्रणय विकृत हलादिनी शक्ति अस्माद एक नी भु पुरा देह भेद गौ चैतनख्य प्रकटम यदुना तद्वय चैक्य मत राधा भाव्युति सुवल नौ मे कृष्णस्व राधा तथा कृष्ण की माधुर्यीलाइं भगवान्की अंतरंग्लादिनी शक्ति की अभिव्यक्तिया है यद्यपि राधा तथा कृष्ण है उन्होंने काल से प्रितक कर रखा है अब ये दोनों दिव्य स्वरूप श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में मिलकर एक हो गए है मैं उनको नमस्कार करता हूँ जो साक्षात कृष्ण होते हुए भी श्रीमती राधा रानी के भाव तथा अंगकंधी के सत प्रक हुए है श्री राधा प्रणय महिमा की दृश्य स्वाद्यो ये अनादुत अद्भुत मधुरिमा की मदीय सौ क्या चाह मदनुभवत कीदृशोभाढ़ समझ निशच्ची गर्भ सिंध श्रीमाती राधा रानी के प्रेम की महिमा अपने भगवान के उन उगुणों जिनका आस्वादन केवल श्रीमती राधा रानी प्रेम के माध्यम से करती है एवं उनके प्रेम की मधुरता का आस्वादन करने पर राधा रानी जिस सुख का अनुभव करती है उससे समझने के लिए भगवान श्री हरि राधा के भावों में विभोर होकर श्रीमती सचि देवी की खोख से गर्व से उसी प्रकार प्रकट हुए जिससे जिस तरह जिस समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो इस चित्र में पूरी गौ भाव न गौ प्रेम गौ गौ लील प्रखट है सबका सारांश प्रकट है चैतन्य महाप्रभु प्रभु प्रेम भाव में आविष्ट है पूरे निमग्न है कैसे संकीर्तन करने से संकेत इनके भक्तों के साथ तो ये चैतन्य महाप्रभु की लीला उनका अवतार का कारण इनका प्रेम इनका प्रदान सब कुछ प्रकट है सबका सार चैतन्य महाप्रभु तो पूरा प्रेम भाव में निम्ना है और वो प्रेम भाव का प्रेरक है हरिनाम संकीर्तन हरिनाम विशेषकर हरिनाम संकीर्तन संकीर्तन शब्द का अर्थ है बहुत मिलित, बहुत मिलित कीर्तनम इति संकीर्तन जब बहुत भक्त एक साथ संग में कीर्तन करते हैं उसको संकीर्तन है और संकीर्तन शब्द का एक और अर्थ है एक अर्थ है संग में और सम शब्द इस प्रसंग में सम शब्द का एक और अर्थ है समूह संग्रह नहीं नहीं संपूर्ण संपूर्ण कीर्तन है वो, वो कीर्तन जिसमें संपूर्ण प्रेम भाव होता है तो चैतन्य महाप्रभु के सब पार्षद सब पूर्ण भक्त इनकी भक्ति में एक कुछ अभाव कुछ अपूर्णता नहीं है ये सब पूर्ण बड़ा है प्रेम भक्ति से और ऐसे भक्तों के साथ चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हैं वो हरि नाम से नहीं, पहले बात ये है कि चेचा महाप्रदु सदैव प्रेम भाव अविष्ट प्रेम भाव से अविष्ट और परंतु वो प्रेम भाव और अधिक मात्रा होते हैं हरि नाम संकीर्तन करने से और हरि कृष्ण महामंत्र वो कृष्ण ही है उसमें कृष्ण का पूर्ण ऐश्वर्य पूर्ण रस सब कुछ ही है नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिनत नाम नामिन हो आ ये हरिनाम कृष्ण नाम, नाम चिंतामणि अद्भुत चिंतामणि एक प्रकार मणि है पत्थर है जिसका स्पर्श करने से हमारी सब आशाएं की पूर्ति होती है अलौकिक मणि ही है तो हरि नाम से क्योंकि हरि नाम भगवान से अभिन्न है हम जो भी चाहते हैं वो मिल सकते शुद्ध भक्तों तो कृष्ण और कृष्ण भक्ति के अलावा और कुछ नहीं चाहते। तो नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह वो नाम तो खाली शब्द नहीं है वो चैतन्य रस्य विग्रह है अर्थात चिन्मा का स्वरूप ही है पूर्ण इस हरि नाम में कुछ अपूर्णता नहीं है शुद्ध नित्य मुक्त नाम तो सदैव प्रकृति के त्रिंग का प्रभाव से मुक्ति है तो केवल मुक्त नहीं है हरि नाम से हम जो प्रकृति टी गुणों से प्रभावित है वो नाम से हम माया का प्रभाव से हम मुक्त होंगे पूर्ण शुद्ध नित्य अभिन्न बन नाम, नाम, नाम तो ये हरि नाम का एक रहस्य है कि नाम और नाम ही अभिन्न तो इस भौतिक संसार में हम एक किसी वस्तु को किसी व्यक्ति को कुछ नाम देते तो एक शिशु का जन्म के कुछ दिन के बाद नामकरण संस्कार होते जिसमें वो शिशु के गुरुजन सामान्यता पूर्व काम है पिता माता तो स्वयं शिशु को नाम नहीं रखते इनके गुरुजन नामकरण के है जैसे चैतन्य महाप्रभु का जन्म के पश्चात नीलम्बा चक्रवर्ती इनकी माता कि ममा आ, उनको नाम प्रदान किया है विश्वम्मा और अद्वैताचार्य की पत्नी सीता देवी उनको नाम रखा निमाय तो आ, इस प्रकार चैतन्य महाप्रु का नाम है कृष्ण का नाम है कृष्ण गोविंदा हरिमधुसूद नारायण इत्यादि तो ये सब नाम वो नामी से ओ, नामी का मतलब जो उसका नाम से परिचित है नाम नाम और नामी अभिन्न तो किसी शिशु अगर आज जन्म लेगा कुछ दिन के बाद तो उसको नाम प्रदान करना तो किसी भी नाम दे सकते तो भारतीय संस्कृति वैदिक की संस्कृति में तो राशि या नक्षत्र के अनुसार नाम रखना है और अन्य देशों में तो पिता माता की इच्छा के अनुसार रखना है तो एक आदमी का नाम एक शिशु का नाम तो जॉन स्मिथ या संजय नहीं नहीं ऐसे नाम हो सकते लेकिन वो नाम वो नाम से वो व्यक्ति का परिचय होते लेकिन ये सब अस्थायी है शरीर भी अस्थायी है वो परिचय वो शरीर के साथ रहते है। वो भी अस्थायी है और किसी भी नाम उसको वो व्यक्ति को रेख सकता परंतु भगवान का नाम वैसे नहीं है भगवान का रूप सनातन है इनकी दिल सनातन है और उनके नामों भी सनातन हैं तो कृष्ण राम गोविंद हरि नारायण ये सब नाम भगवान कृष्ण के सनातन नाम है और इनसे अभिन्न है तो उन नाम कृष्ण नाम आ, हमारे लिए वो कृष्ण नाम है आ, साधना साधना का वस्तु हम कृष्ण नाम जापते हैं कीर्तन कहते हैं जिससे शुद्धि होगी चेतो दर्पण मार्जन चैतन्य महाप्रभु हरिनाम कहते क्यों कोई कारण तो नहीं है आपने आप वो नाम सदैव उनका श्रीमोक्ष निष्काश होते चैतन्य महाप्रभु हरिनाम कीर्तन करते हैं जप कीर्तन करते हैं उनका स्वभाव से वे कहते हैं और नाम कहने से शबन कहने से वे और भी प्रेरणा मिलती है कृष्ण प्रेम तो चैतन्य महाप्रभु है संकीर्तन प्रवर्तक संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य संकीर्तन योग्य जय भजे श्री धन्य Hmm. तो वे संकीर्तन प्रब्ध की है और इनकी आराधना संकीर्तन यज्ञ के द्वारा होती है इसके बारे में एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है यथा कृष्ण बारण तृषा कृष्णम संगोपंगास्त्र पार्षदम ज्ञायी संकीर्तन अप्राय जनती ही सुमेद सह कलयोग में एक मुख्य लक्षण है कल का कि लोग की बुद्धि बहुत कम होती है बहुत दूषित होती है मंद सुमंद मत तो जो इस कल में जो सुमेद है सामान्यतः लोग खुमेद है कुमेद का मतलब उनकी बुद्धि कम है और दूषित है मतलब काम को दो परायण ही है कुबुद्धि अर्थात उनकी बुद्धि दुष् काम करने में लगाते है तो इस कल में जो सुमेद है संकीर्तन यज्ञ कहते हैं और इस प्रकार कलयुग अवत श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की आराधना करते हैं वो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण बानं त्वशा कृष्ण वे कृष्ण ही है परंतु उनका अंग अकृष्ण है काला नहीं है sona ah. golden avatar angrezi mein golden avatar avatar to sanskrit shabd hai abhi angrezi bhasha mein aaya hai golden avatar sona suvana avatar suvarna subarna varn hai mango goranga chandana angati sanyas chamo shantha निष्ठाशन थी पड़ाया महाभारत में एक श्री विष्णु सहस नाम चैतन्य महाप्रभु का वर्णन गोपन वर्ण ही सुवर्ण सुवर्ण वर्ण इनका वर्ण अर्थात अंग रंग ण है वर्ण का मतलब रंग और सुवर्ण मतलब बहुत सुंदर वर्ण है सु वो सोना ही है सुवर्ण वर्ण हेमंगो। हेम का मतलब सोना तो हेमंगा हेम ये सब नाम का एक ही थकिया है सुंदर सोना अंग है चैतन्य महाप्रभु गौर सुंदर हिम सुंदर गौरंग हिम अंग सुवर्ण अंग बरांग चंदनांगदी अंका विशाल शरीर है और वो शरीर छन चर्चित चंदन लिपित है संयास कृत अशंत भाई संन्यास लेते हैं संन्यास अश्वम में प्रवेश करते है शांत उनका स्वभाव शांत निष्ठा शांति पढ़ायण भाई भक्ति में निष्ठा है निष्ठावान है और शांति पढ़ायण तो यही सब नाम है चैचन्य महाप्रभु के विष्णु सहस्र नाम hmm. और इनकी आराधना होती है संकीर्तन के द्वारा और वे स्वयं संकीर्तन कारी के आधार तो इस प्रकार कीर्तन करने से पूरा निमग्न जाते है कृष्ण प्रेम भाव में और इनके सच भी इनके सभी भक्त तो योगया जो मुक्ति के लिए योग साधना करते हैं जो सामान्यतः अकेले ही करते है जिससे दूसरों से कुछ उपद्रव कुछ विचालन नहीं हो जिससे वे एकांत मती से एकाग्र ध्यान से योग ध्यान कर सकते जो चैचन्य महाप्रभु की आध्यात्मिक विधि उससे विपरीत है भक्ति में अकेले रहना अनुमोदित नहीं है भक्त संग में रहना चाहिए आ, शक्ति खलो युगे आध्यात्मिक शक्ति मिलती है विशेषकर सत्य युग में आ जंत से दूर जाने से और अकेले एकांत भाव से योग ध्यान करने से शक्ति मिलती है जंत्र से ही दूर रहने से चैतन्य महाप्रभु की प्रेम रीति भक्ति साधना में भक्त संग में रहना चाहिए जंत में नहीं असत्संग्याग ये चंद महाप्रभु की पहली शिक्षा असत्संग्याग परंतु साधु संग में रहना चाहिए भक्तों जैसे अभक्तों से हम इंद्रियार्पण का प्रयास उसमें हम प्रेरणा मिलती है जो भक्ति नाशकी है तो उस प्रकार भक्त संगति में हम प्रेरणा मिलती है भक्ति करने के लिए तो संकीर्तन चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन कहते हैं भे दूसरों को सीखा संकीर्तन कर चैतन्य भागवत ने छपन मिश्रा नामक एक पूर्व बंगल निवासी ब्राह्मण का वर्णन है जो जीवन का उद्देश्य जीवन की गति के बारे में बहुत सोचा और बहुत ग्रंथ का पाठ किया है जीवन का उद्देश्य इस विषय समझने के लिए बहुत उत्साहित है परन्तु इतने सारे ग्रंथ पढ़ने से स्पष्ट धारण नहीं है, मन ओकल हो गया क्योंकि एक ग्रंथ में निर्देश है तो योग साधना करो दूसरा ग्रंथ में पुण्य कर्म करो दूसरा ग्रंथ तीसरा ग्रंथ निर्विशेष ब्रह्म ज्योति पर ध्यान करो तो जो मत थो पर ऐसा होता बहुत थे महाभारत में भी देव का उपदेश में ऐसे होते हैं कि भीष्मेव दान धर्म खबर्णन कहते हैं युतिष्ठ महाराज को शिक्षा देने में और वे कहते हैं कि अन्न दान श्रेष्ठि है इसके ऊपर कोई दूसरा दान नहीं है और उसके बाद विद्या दान का प्रसंग में विष्णुदेव कहते हैं विद्या दान वो श्रेष्ठी है और इस प्रकार अलग अलग प्रकार का दान का वर्णन और सबको विश्व देव कहते कि यही सर्वश्रेष्ठी तो ऐसे तपन मिश्रा जो जानना चाहते थे कि जीवन का उद्देश्य क्या है परम गति क्या है और कैसे प्राप्त होते हैं? तो बहुत ग्रंथ पढ़ने से तो मार्ग दर्शन नहीं मिला और दा, मार्गदर्शन तो इतने मार्गदर्शन मिला कि वो नहीं जानते थे कौन सा रास्ता और वो सब शास्त्र पढ़ने के पहले से इनका मन और ज्यादा विभ्रमित हो गया तो इस स्थिति में वो निराश हो गया और उस समय निमाय पंडित संन्यास लेने के पहले में निमाय फंडित जिनका इनका नाम निमाय फंडित सं्यास लेने के पहले संन्यास लेने, लेने के बाद श्री कृष्ण चैतन्य नाम से विभूषित थे <coughs> तो निमा फांडे को पूर्व बंगाल गए थे भ्रमण किया है तो थपन मिश्र के स्वप्न में एक दिव्य पुरुष आए और थपन मिश्र को बोले कि तुम इतना भी भ्रमित हो तो कैसे तुम उत्तर मिलेगा तुम्हारी बहुत संख्या है तो इतना इतनी सी पुस्तक पढ़ने से तुम उत्तर नहीं मिलेगा परंतु तुम्हारा परम भाग्य से सार्व शास्त्र की मूर्ति श्री कृष्ण निमय पंडित उस समय निमाय पंडित निमाय पंडित तुम्हारे समीप आया है तो उनके पास जाकर तुम सभी प्रश्नों का उत्तर संशोधन मिलेंगे समाधान मिलेंगे तो सुबह का समय उठ के तपन मिश्र स्नान आदि का शुभ काम करके पड़ोसियों से पूछे निमाय पंडित के बारे में समाचा और इस प्रकार समाचा मिले की उपास में है निमा फंड नदिया से आया उस समय नवद्वीप का नाम नदिया अभी वो जिला का नाम है नदिया वो शहर जिसका नाम है अभी नवद्वीप उस समय नाम था नदिया बहुत प्रसिद्ध था पूरा भारत में क्योंकि वहां पर बहुत ब्राह्मण रहते थे और वो एक विद्या का केंद्र था तो नदिया से एक युवक ब्राह्मण आया है ने पंडित और बहुत से लोग उनके पास जाते हैं और इनके सब प्रश्नों का उत्तर देते है वो निमाय पंडित और सब भ्रष्ट धारणा का वास्तव उत्तर देते हैं सुधार करते है निमा पंडित तो यही समाचार मिलके वो तपर मिश्र अवलम्ब नहीं होगा तुरंत निमय पंडित के फस जाकर पूछे कि साधन थे साध्य साधन थ नहीं जाने तो चैतन्य महाप्रभु वो थपन मिश्र को सरल और श्रेष्ठ उत्तर प्रदान किया कि साध्य साधन तत्व जय कि छु हरि नाम संकेर्तन है मिले गये सकौल तो हरिनाम संकेर्तन है सब शास्त्र ज्ञान सब शास्त्र सिद्धांत सब कुछ ही है यदि हम भक्त संग नहीं केतन करेंगे तो सर्व सिद्धि है सर्व सिद्धि प्राप्त होती है उस पूर्व पूर्वंग यात्रा में भी चैतन्य महाप्रभु तो सभी स्थान जाकर चैतन्य महाप्रभु सब सबको हरिनाम उपदेश प्रदान किया है और हरिनाम विशेषकर हरिकृष्ण महामंत्र जाप और की करना का उपदेश दिए हैं यथा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे प्रभु कहे कह महामंत्र होते सर्व सिद्धि हई बे सभा सार्वख नाम विधि नह चीजन महाप्रभु ने कहा कि हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे रामा राम राम हरे हरे ये मंत्र जो मैं अभी बोला वे ही महामंत्र है ये महामंत्र शास्त्र में असंख्य मंत्र ही है महामंत्र है हरे कृष्ण मंत्र प्रभु कहे कहे राम ये महामंत्र ये महामंत्र और चैतन्य महाप्रभु का आदेश सबको आ, सब इस महामंत्र को, ज, महामंत्र का जप करो और सब भक्ति सत सत सब भक्ति विधि निषेध पालन करो और इससे केवल इससे और कोई दूसरा उपाय का आवश्यकता नहीं है इससे यहां हो सर्व सिद्धि इस महामंत्र से सब सब लोग सर्व सिद्धि प्राप्त करेंगे सब लोग मतलब कौन है धनी कौन है दरिद्र कौन है विद्वान कौन है मूर्ख कन है वृद कन है शिष्य कन है पुरुष कन है नारी कन है ब्राह्मण कन है चंडाव इस प्रकार भेदा भेद चैतन्य महाप्रभु नहीं करते हरि नाम नहीं करते सब जो श्रद्धा से हरि नाम लेते हैं सब एक ही पाव मिलते है। प्रेम प्राप्त yeah. इसलिए चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है सार्व कौन कहो नाम विधि नहीं हरिमाम संकीर्तन करो कोई दूसरा विधि पालन करने की आवश्यकता नहीं यही सब कुछ ही है तो हरिनाम करो हरि कृष्ण कीर्तन पंचमिन